आत्मोपनिषद बिना प्रमाण प्रमाणसुष्ठ सति पदार्थधि अयमात्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे भासते जिस प्रकार से प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना ही प्रमाण के हो जाता है ठीक उसी प्रकार नित्य सिद्ध यह आत्मा प्रमाणित अर्थात प्रत्यक्ष होकर ही प्रतिभासित अर्थात प्रकाशित होता है प्रत्येक वस्तु का ब्रह्म में रूप होने के कारण ब्रह्म के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है देवदत्तोहम निरपेक्षकम् जिस प्रकार देवदत्त आदि नाम के प्रति विज्ञानी अर्थात पुरुष निरपेक्ष अर्थात पूर्ण आश्वस्त हो जाता है उसी प्रकार वह अर्थात आत्म तत्व देश काल अथवा किसी भी तरह की पवित्रता की अपेक्षा नहीं रखता त्री वेदन भानुदेव जगत सर्व भाष तेजस् उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्माहम मैं ब्रह्म हूँ ऐसा समझना ही ब्रह्म का साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति है जिस तरह सूर्य से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है उसी तरह ही संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म के तेज से प्रकाशित होता है अनात्मक वेदशास्त्र पुराणा भूतान्यपेनाथ वितिगर उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष सिद्धत्व में अन्य कोई साक्ष्य देना अनात्मक असत एवं है। है? उसका अर्थात है? अर्थात बोध कराने वाला कौन कोई नहीं। वेद, शास्त्र, पुराण समस्त भूत, जगत, जिसके माध्यम से अर्थवान है वह ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है क्षुधाम तथा विद्वान सु संचरत जिस प्रकार बालक भूख अथवा शरीर की किसी भी तरह की पीड़ा परेशानी को त्याग कर कर अर्थात भूल कर, आकर्षक वस्तुओं खिलौनों के साथ करता रहता है उसी प्रकार ही विद्वत्जन ममता रहित अहंकार रहित सुखी रहते हुए ब्रह्म में ही रमण किया करता है वह आत्मज्ञानी सभी तरह की इच्छाओं से मुक्त होकर मुनि रूप में एकांतवासी होकर विचरण करता रहता है स्वात्म स्वयं महाबलः स्वयं अपने ही आत्मा से सदा संतुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ लौकिक दृष्टि से निर्धन भी सदैव संतुष्ट एवं असहाय भी अपने को महाबलवान समझता है। है। वह किसी भी भी तरह का भोजन न ग्रहण करता हुआ रहता देखने में आसमान असमान व्यवहार करता हुआ भी, भी सबको बराबर देखने वाला कार्य करता हुआ भी काम न करता हुआ सा तथा फल का उपभोग करता हुआ भी भोग रहित होना माना जाता है मंत्र क्रमांक पंद्रह सोलह में ऋषि यह बात स्पष्ट करते हैं कि सूर्य अर्थात ग्रहण या बादलों के कारण अंधकार अंधकारग्रस्त दिखता भर है किंतु वास्तव में वह वा ग्रसित होता नहीं है जन सामान्य को समझने के लिए कहे गए बाल सुलभ उदाहरणों के आधार पर किसी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि शास्त्र विज्ञान संबद्ध नहीं है शरीरप्य शरी सरछि सर्वग अशरीर सदा सतम ब्रह्म विदम क्वचेन्या प्रियणस्थ शुभाशुभे तमसाग्रस्त्भाग्रस्रिर्जन ग्रस्तुच्य जास्तुक्षण पश्यन्ति देहि तद्देहांधे शरीराभास ब्रह्मव्यम पश्यूढ़ा शरीराशना छती वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है वह परिच्छिन्न शरीर में आबद्ध रहता हुआ भी सर्वत्र गमनशील अर्था व्याप्त है इसलिए शरीर रहित उस ब्रह्म ज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय तथा तो अप्रिय ज्ञान नहीं करता, अर्थात वह आत्मा किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं समझता एवं उसे भी नहीं कर सकते, उसकी दृष्टि में सभी समान है, जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु के से ग्रसित न होने पर भी ग्रसित मान लिया जाता है लोग भ्रांतिवश उसे ग्रसित मानते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं होता उसी प्रकार शरीरादि के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को शरीरी के रूप में मानने वाले मूढ़ बद्रमूर्ख समझे जाते हैं वास्तव में वह ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी अर्थात आत्मा सांप की केचुली के शरीर शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है इत्य मनो यणवायुना स्रोत सा निम्नोन्नत यह शरीर प्राण वायु के द्वारा ही इधर उधर संचालित किया जाता है जैसे झरने नदी आदि के स्रोतों द्वारा लकड़ियों को ऊपर नीचे ले जाया जाता है दैव नियहो तथा कालोपभुक्ति लक्ष्य गति तक षेत केवलात्म शिव एव स्वयं साक्षात अयम ब्रह्म जीवन ने सदा मुक्तार्थो जैसे देव अर्थात भाग्य के द्वारा देह कालोप अर्थात सुख दुख आदि उपभोगों में ले जायी जाती है ऐसे जो केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर स्थिर हो जाता है वह आत्मानुभूति युक्त साधक ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ही हैं शिव स्वरूप वह किताथ ब्रह्म ज्ञानी जीवित रहते हुए भी मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है उपाधिनाशा ब्रह्म पेत निर्दय शैले शैलू सोम वेश सद्भाव अभाव यथापन यह आत्मा उपाधि शरीरादि के विनस्ट हो जाने पर ब्रह्म होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नष्ट नट आदि के रूप में समझा जाता है तथा तो अपने वास्तविक रूप में आ जाने पर वही पूर्व जैसा व्यक्ति समझा जाता है तथा ब्रह्म विच्छेष्ट सदा ब्रह्म घटे नष्टे यथा भवति स्वयं उसी तरह ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है केवल शरीरादि वेश के कारण वह भिन्न प्रतीत होता है वस्तुतः वह ब्रह्म ही है उससे भिन्न अन्य और कुछ भी नहीं है जैसे घट के फूट जाने पर घट के अंदर का आकाश आकाश रूप ही हो जाता है तथयोपाधि विजय ब्रह्म ब्रह्म विस्व क्षेरम चीरे तथा क्षिप्तम तैलम तैले जलम जले संयुक्त में जाति तथा एवं विदेह कैवल्य सन्मात्रखंड ब्रह्म भाव प्रपद्यवर्तन सदात्मक द्धा विद्यादि वैसे ही उपाधि अर्थात शरीरादि के विलय हो जाने के पश्चात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्मरूप ही हो जाता है जिस तरह दुग्ध में दुग्ध तेल में तेल और जल में जल मिला देने पर एक हो जाते हैं ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक ही है इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य पद की प्राप्ति के पश्चात सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके पुनः संसारावर्तन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है क्योंकि सदात्मकत्व विज्ञान से उसकी अविद्या हो जाती है। ऐसे यति के ब्रह्मरूप हो जाने पर जब जा कैसे हो सकता है कि ब्रह्म का पुनः उद्भव हो माया के द्वारा रचित बंधन और मोक्ष वस्तुतः उस ब्रह्म में नहीं हुआ करते